अद्वैत सिद्धि का खंडन व्यास व्यास ने किया उस समय मसूदन सरस्वती वृंदावन में रहते थे कब जब अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखने के बाद वृंदावन गए और उस समय अद्वैत सिद्धि का खंडन उनको लिख करके लिखाया गया और अद्वैत सिद्धि का खंडन जिसने लिखा है वो मधसूद सरस्वती का छात्र था शिष्य संय था व्यासराज तीर्थ से और छात्र मधुसूदन सरस्वती का हुआ और उनसे पढ़ करके फिर कर खंडन करके उनको दिखा दिया नाम से खंडन है तो फिर मधुसूद ने कोई प्रतिवाद नहीं किया उन्होंने बोला हम स्वयं कृष्णा परम कि तत्व हम न जाने हम स्वयं इसको मानते हैं वो बिल्कुल इसके बाद उन्होंने कितना पुरस्त किया वृंदावन में गोपाल मंत्र का सत्रह या कुछ ऐसा बहुत अनुष्ठान किया बहुत पुरस्त किया है मधसूदन का है कि विद्यारण का है विद्यारण, विद्यारण के चौंकी कहे जाते हैं के, तो कई पुरस्त किए तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन उनको हुआ मधुसूदन सरस्वती को इससे समझ लेना चाहिए जो है ना ये शंकर वेदांत जो तर्क विकर्क का जाल है इससे आगे भी कुछ ईश्वर की आधार शेष रह जाती है और ये ध्यान चाहिए मधुसूदन सरस्वती का जीवन फिल्म देखिए वो स्वयं जो है ना इसके बाद बहुत बो, बड़े वेदांति थे बहुत पढ़ा बहुत पढ़ाया और एक श्लोक प्रसिद्ध है मसूरन का वो आप जानते होंगे क्या है ऐसा तो नहीं है स्वराज साम्राज्य लबा डोंगरी महस कथा में बोलते रहते थे चलो हम आपको याद दिलाना हम बता देंगे अभी स्मृति में नहीं आ रहा है उनका एक श्लोक है दासी के नापी हटे नहीं गोप गो हाँ हाँ वो स्लोक कल बोलिएगा मतलब जो जो जिनको हो चुका है जो अपने स्वरूप में स्थित है ऐसे ब्रह्मिड यानी मेरी बुद्धि को भी किसी ने हरण कर लिया है ये ऐसा जो श्री कृष्ण ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया ऐसा उनका एक श्लोक है उससे हम कहते थे उन तो लोग आगे भी कुछ साधना है तो भगवत दर्शन के लिए साधना बाद में उन्होंने की उनको कृष्ण का प्रत्यक्ष वृंदावन में अब अपना पठ देखेंगे कौन वेदांति थे नहीं नहीं ये ये माधु संप्रदाय के थे द्वैतवादी कहे जाते हैं मध्वाचार्य के परंपरा के थे हाँ नैयिक नहीं थे मध्वाचार्य परम्परा के थे है नहीं न्यायामृत का हाँ मिल जाएगी उधर मिल जाएगी बंगलोर में न्यायमृत का खंडन है अद्वैत सिद्धि न्यायृत अद्वैत सिद्धि दोनों चौखंगा से मिल जाती है अद्वैत सिद्धि का खंडन न्यायामृत तरंगि है तो न्यायृत तरंगणी मिल जाएगी आप पता बंगलोर में मिल जाएगी कहीं हाँ उनका उनका विरोध था इसीलिए खंडन किया हाँ विरोध था सिद्ध छात्र थे उनके सिद्धांत को लेकर मतभेद था यहाँ शंकर मैं क्या है कि ज्ञान होने के बाद में कुछ ईश्वर रहता ही नहीं इनके वो ऐसा नहीं मानते थे इसलिए मतभेद हो गया इसलिए ये कल पाठ आया था ब्राह्मण की रक्षिता रक्षिका से वैदिको धर्म है तो ब्राह्मण तो यहाँ जो स्व है तो गुण वचन ब्राह्मणादिद्या कर सूत्र है क्या है यही है ब्राह्मणा ब्राह्मणादित सूत्र क्या बोलो याद है, है किसी को नहीं सूत्र पूरा बोलिए किसी को याद नहीं तो कैसे काम चलेगा मतलब को ये भाव में प्रत्यय करने वाला सूत्र में बता रहा कर्मणि ऐसी आने ना गुण वसन ब्राह्मणादि कर्म तो ध्यान देना क्या है ना क्या से भाव भाव में भी होता है कि ये त्वा प्रत्यय तल प्रत्य और से प्रत्यय ये किसमें होते हैं भाव और कर्म में दोनों में होते हैं भाव और कर्म में दोनों में होते हैं तो प्रसंगानुसार यहाँ पर जो तवा प्रत्यय है उसको कर्म में लेना कर्म और भाव दोनों में त्वा तल प्रत्यय होते हैं तो यहाँ पर आप कर्म में प्रत्यय लेंगे तो ब्राह्मण का अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण का कर्म क्या है वेदाध्यन वेद का अध्ययन अध्यापन या यज्ञ होम ये सभी जो कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं तो यही लेना है कि ब्राह्मण के कर्म वेदाध्यन आदि की रक्षा होने से वैदिक धर्म रक्षित रहता है प्रसंगानुसार कर्म ही लेना उससे ठीक है ब्राह्मण जब अपने कर्मों का अच्छी प्रकार पालन करेगा तो दूसरे लोग भी अपने अपने कर्मों को करेंगे ठीक है तो यहाँ ब्राह्मण का ब्राह्मण का कर्म कौन वेदाध्यन आदि वेदाध्यन आदि की रक्षा से वैदिक धर्म रक्षित रहता है और ब्राह्मण के लिए ही नई त्रैगणिक के लिए वेदाध्यन का विधान है स्वाध्याय नित्य विधि है जिसे संदेह आसन न करने से क्या होता है की पात आ जाता है वैसे ही वेदाध्यन न करने से भी पातिथ आता है तो पहले सभी लोग नियमित वेदाध्यन करते थे सब कुछ छोड़ करके स्वशाखा का अध्ययन तो वही बताया है यहाँ पर और ये देखेंगे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त था ना तो इसमें अच्छा हमने बताया था नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध ऐसा बता दिया था पर अलग भी कर सकते हैं नित्य का अनुय पृथक करना की ईश्वर का ऐसा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी नित्य स्वभाव वाला ईश्वर का ऐसा है नित्य तो नित्य करने से अनित अनित्व की तो व्याकृति होती है कि ईश्वर अनित्य नहीं है ईश्वर वो कैसा है नित्य है अच्छा नित्य क्यों है क्योंकि क्यों वो शुद्ध है शुद्ध कार्य कर लेना यहाँ पर काम आदि विकारों से रहित क्या कहेंगे काम आदि विकारों से शुद्ध कार्य विकारो से रहते यहाँ पर काम क्रोध लोग विकार ले लेना शुद्ध कार्य है राग आदि विकारों से रहते और बुद्ध का क्या अर्थ है ज्ञान रूप है और मुक्त का अर्थ कर लेना अविद्या ऐसा कर लेना नित्य है इसका मतलब क्या है वो नित्य कहने से अनित्व की व्यावृत्यू कि वो अनित्य नहीं है नित्य क्यों है क्योंकि वो शुद्ध है शुद्ध का क्या होता है काम आदि विकारों से और बुद्ध का क्या अर्थ है ज्ञान रूप और मुक्ता का क्या अर्थ है अविद्या उसका स्वभाव है नित्य स्वभाव मुक्त और आपका शुद्ध स्वभाव बुद्ध स्वभाव और मुक्त स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी अपनी माया शक्ति के कारण देरी जैसा उत्पन्न हुआ तथा लोकानुग्रह करते हुए जैसा ज्ञात होता है या लोकानुग्रह करते हुए जैसे ज्ञात होते हैं शंकर है सिद्धांत के अनुसार वो क्या है की ईश्वर कुछ आत्मा कुछ करती नहीं है, है? तो करते हुए से ज्ञात होते हैं इसलिए ऐसा कहा है क्या बोला कहाँ ज्ञान रूप है है ना जी ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान रूप का मतलब ज्ञान ज्ञान रूप का क्या मतलब है ज्ञान ज्ञान शंकर वेदांत में आत्मा को ज्ञान रूप माना जाता है ज्ञान रूप का मतलब क्या है ज्ञान ज्ञान ही आत्मा है ज्ञान ही अब वो ज्ञान ही सबको प्रकाशित करता है ज्ञान ही सबको प्रकाशित करता है ज्ञान सबको प्रकाशित करता है जैसे ज्ञान घटा दी विषय को प्रकाशित करता है इसका मतलब क्या है कि ज्ञान से ही हम घटादी विषयों को जानते हैं हम प्रसंगानुसार सब समझा देंगे आपको है ना सब समझा देंगे प्रसंगानुसार ज्ञान रूप कर ज्ञान और ज्ञान के रहने से जड़ी व्यागृति होती है आत्मा को जब ज्ञान कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है वो जड़ नहीं है जड़ कौन होता है अचेतन प्रकार जड़ कौन होता है अचेतन पदार्थी से दे जड़ है घटा दी जड़ है तो ज्ञान कहने से अचेतन पदार्थ की जागृति हो जाती है कि जो परमात्मा है वो अचेतन नहीं है जड़ नहीं है हाँ तो जड़ का विरोधी शब्द है आपका ज्ञान अच्छा और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो भगवान लोग का अनुग्रह करते हैं संकल्प सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं करते हैं इसलिए उन्हें करते हुए जैसे ज्ञात होता है वहां तो करते हैं वास्तव में और यहाँ करते नहीं है शंकराचार्य के मत में इसलिए करते हुए जैसे ज्ञात होते हैं वास्तव में कुछ नहीं करते परमार्थ दृष्टि से व्यवहार में करते करते हैं ऐसा अब ये आप ये हो गया तो पाठ कल अपना कहाँ पे आ रहा था नहीं होता का। आ, वो माया शक्ति से शंकराचार्य के मत में माया शक्ति के द्वारा उनका ये हुआ है निर्धारण किया पर अन्य देधा से विलक्षण है फिर भी वो इतना तो है अन्य से फिर भी विलक्षण है ये पाठ देखेंगे है, है? गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों ने अनेक आचार्यों ने ये कौन लिख रहा है शंकराचार्य लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है कि पहले भी गीता के अनेक व्याख्याकार हुए है बोल रहे ना ये हाँ पहले भी बहुत व्याख्याकार हुए है गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों ने क्या बताया था पदच्छेद और फिर पदार्थ विवृत्त पद का वाक्यार्थ न्याय से अभी एक युक्ति बताया था पर थोड़ा सा एक श्लोक लिख लीजिए तो आपको तो मालूम हो जाएगा पदच्छेद है है मालूम तो जरूरत नहीं बोल देना पर न एक ऐसा पार्ट है ना और एक पार्ट ऐसा आँ आँ समा रहना। है आप क्षेत्रों से समाल है ना दोनों मालूम है आपको तो फिर लिख लो इसको भी लिख लो जब जल्दी जल्दी एक जल्ड� व्यक्ति बोल दे सब लिख ले जो आप जानते हैं उसको पहले लिख लो जो जानते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, है? तो दूस, दूसरा लिखो फिर हरि मालो में ना तो दूसरा लिख लेना पहली पंक्ति तो दोनों की मिलती है पहली पंक्ति वही लिखो यथा वक्त पदच्छेद पदार्थोक् तिर विग्रहो वाक्य योजना क्या है पदच्छेद पदार्थोक् तिर विग्रहो वाक्य योजना आक्षेत समाधान नहीं आक्षेतोथ समाधानम आक्षेतोथ समाधानम हुआ क्या हुआ आक्षेपोथ समाधानम हा खंड नहीं खंडाकार अर्थ आकार है नक्षेतोथ समाधानम व्याख्यानम सदविधम स्मृतम व्याख्यानम सदविधम स्मृतम ऐसा भी, भी पाठ है तो इसका अर्थ देख लीजिए जब किसी छंद का किसी श्लोक का अर्थ करना हो तो पहले क्या किया जाता है पदच्छेद पद है संधिया हो गई है वहां पर क्या करना पड़ेगा पदच्छेद करना पड़ेगा और पदच्छेद के बाद पदार्थ उक्ति का अर्थ है कि पद के अर्थ का कथन उक्ति करते कथन और तो पद का अर्थ करना पड़ेगा प्रत्येक पद के अर्थ है? पद छेद करने के बाद में प्रत्येक पद का अर्थ कहना चाहिए और इसके बाद क्या है विग्रह क्या है आपका हाँ विग्रह जानते हैं विग्रह कितने प्रकार के बताए हैं कौन कौन लौकी कौन हाँ तो विग्रह होता है कहाँ पर आपका समास में अच्छा वो क्या था धातु रू का से वृत्ति का क्या अर्थ है वहाँ नहीं नहीं वृत्ति कर सको पर के अर्थ को कहने वाली वृत्ति होती है या पर के अर्थ का बोध कराने वाली कौन होती है वृत्ति होती है अच्छा और वृत्ति कौन कौन है समातन को धातु और क्या है एक ऐसी क्या फिर बोला कृत्य फिर समातन और सनातन सातन और क्या है देश के होती है वृत्ति तो विग्रह ध्यान देना सब जगह होता है विग्रह भी सब जगह होगा जैसे कि यहाँ पर रामा का इसका विग्रह क्या है रमन ना हाँ विग्रह किसे कहते हैं विग्रह बोलो किसे कहते हैं हमारे पास में कोई नहीं था हाँ अरे आप कुछ नहीं करते थे हम है, है। है? था। आप नहीं थे तो आपको बिगरे किसे कहते हैं भी से आया कोई नहीं किया था हमें सब लिखाया बिगरे किसे कहते कहते सब बताया है वृत्तिया तो वो तो बोध्रहू में ही है ना लोगों में भी आए लिखा क्या भैया आप लोग याद नहीं करते है ना कि वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बिगड़े कहलाता है वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बिग्रय कहलाता है वृत्ति कौन कौन है कृष्ण सदु और एक तो वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विगड़ कहलाता है जैसे वृत्ति प्रथम क्या है कृष्ण तो कृष्ण ऐसी क्या लेना है कृद्ध तो जैसे राम ये कृतंत वृत्ति है ना इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या है बोलो रमंत योगिश्विन हाँ रमनते योगीनोश्विन ये जो वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य है तो इसी वाक्य को क्या कहेंगे विग्रह इसी वाक्य को कहेंगे विग्रह समझ रहे और तद्दित से क्या लेना है त्विता तद्वितांत वृत्ति जैसे क्या है आपका आदित्य आदित्य सदितान्त वृत्ति है तो इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलिए आप अंतिहाम क्या है, या। या है? तो नुण। नुण। तो क्या हो गया हो गया और समास है ना जिसे राजपुषा इसका विग्रह बोलना यहाँ तो ये समास वृत्ति राज्ट्रि के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह हो गया और सनातन के धातु जैसे धातु वृत्ति है इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलना तो नहीं। नहीं हो गया, हा? और एक शेष पितरु पितरू है ना तो एक शेष व्यक्ति है इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलना माता तो ये पांच वृत्तियाँ है और वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है विग्रह कहलाता है विग्रह समझ गए तो याद न करने से वृत्ति आती है उसने लगूक नूल दिया हुआ है विग्रह हो गया और वाक्य हो गाँ तो हुआ, क्या, इसने इसने क्या हुआ पद अच्छेद हो गया और पद का अर्थ हो तो गया और क्या हो गया विग्रह हो गया और वाक्य योजना एक मिनट इसमें क्या हुआ और फिर पदार्थ और इसके बाद क्या गया इसमें वाक्यार्थ वाक्या से ले सकते हैं या विग्रह वाक्यार्थ से क्या ले सकते हैं नहीं नहीं एक मिनट बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ फिर वाक्य योजना का क्या करना चाहिए अन्वय जो वाक्य योजना दिया हुआ है ना, तो वाक्य योजना का इस तरह समझ लेना वाक्य ये अन्वय करके वाक्या क्या अन्वय करके वाक्या ले सकते हैं इस कार्य अन्वय भी ले सकते हैं भी ले सकते है वाक्यात ठीक है इस कार्थ वाक्य योजना का समा वाक्यात है और जो पहले आप जानते हैं ना आक्षेपर से समाधानम तो आपने पदच्छेद किया है और आपने पदार्थ बताया है विग्रह बताया है वाक्यर्थ बताया है तो उस पर कोई आक्षेप कर सकता है आक्षेप का मतलब क्या है शंका कर सकता है कोई प्रश्न कर सकता है तो उसका क्या देना पड़ेगा समाधान तो आक्षेप से समाधानम ऐसा जब पाठ मानते हैं तो व्याख्यान कितने प्रकार का होता है पंच प्रकार का और आक्षेपों से समाधानम आक्षेप और समाधान तो फिर व्याख्यान कितने प्रकार का होगा छह प्रकार का कितने प्रकार।, प्रकार का होगा छह प्रकार का होगा अच्छा छह प्रकार का होगा ना? तो तो ध्यान देना यहाँ पर जो शब्द आया है न्यायम आया है ना तो न्यायम कार्य कर लेना आक्षेप से समाधान अथवा आक्षेप और समाधान पंच प्रकार की व्याख्या में आ क्षेत्र से समाधाना और क्षेत्र प्रकार की व्याख्या में आक्षेप और से समाधान आक्षेप और समाधान ये चीज का हो जाएगा न्यायम का अब तो, आगे। तो आगे इसका लग, इस पंक्ति को लगाइए उसके अर्थ को किसको गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक विद्वान आचार्यों ने अच्छा ठीक है पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ आक्षेप और समाधान आक्षेप और समाधान में द्वारा व्याख्यान करने व्याख्या करने पर भी दोबारा लगाना गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक विद्वान आचार्यों के द्वारा पदच्छेद पदार्थ वाक्यार्थ आक्षेप और समाधान से युक्त या आक्षेप और समाधान इस प्रकार व्याख्या करने पर भी या आक्षेप और समाधान से युक्त व्याख्या करने पर भी व्याख्या किसने की है अनेक गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों के द्वारा वाक्यार्थ, आक्षेप और समाधान इस प्रकार व्याख्या करने पर भी उन्होंने तो व्याख्या तो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थत्व में गृह मानव उपलब्ध लौकिकाई का अर्थ ही सामान्य मनुष्य ही सामान्य मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्य को अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ समझते हुए देखकर गृह मानव का अर्थ है जानते हुए या समझते हुए उपलब्ध का अर्थ है देखकर तो वो कैसा समझते हैं अत्यंत विरुद्ध एक ही शब्द के अनेक अर्थ समझते हैं और वो कैसे अनेक अर्थ अत्यंत विरुद्ध एक श्लोक के जब अनेक अर्थ होंगे तो अत्यंत विरुद्ध होंगे क्या क्योंकि तो तो भगवान तो विरुद्ध अर्थों को नहीं कह सकते गीता में भगवान विरुद्ध अर्थों को नहीं कह सकते हैं पर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को समझते हुए देखकर अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को कौन समझता है सामान्य लोग है ना लोक है ना लोग सामान्य मनुष्य समझते हैं ऐसा क्योंकि वो पहले मनीषी आचार्यों ने ठीक से व्याख्या कर दी लेकिन बाद में उसका प्रचार नहीं रहा अथवा बाद के लोग उसको समझ नहीं सके कुछ का कुछ कर दिया कि सामान्य मनुष्यों के द्वारा अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थों को समझते हुए देखकर तो अब जब विरुद्ध अर्थ को समझ रहे हैं तो फिर एक नई व्याख्या करनी पड़ेगी अहम कार्य में अपने विवेक से अर्थ का निर्णय करने के लिए संक्षेप से व्याख्या करूंगा ठीक लग जाएगा। है समझते हुए या जानते हुए उपलब्ध का अर्थ है देख कर, किसने देखा ये हाँ कि मैं अपने विवेक से अर्थ का निश्चय करने के लिए संक्षेप से व्याख्या करूंगा तुलती लग जाएगी आप तस्वीर ये पूर्व में तदर्थ आविष्करण है में तथ्य किसको लिया है गीता शास्त्र को अब इसके पहले वाक्य था तरंग गीता शास्त्रम गीता शास्त्रम था ना तो ये यह यहाँ यह यह यह भी तस्वे सरुना पूर्व का परामर्शक है तो पूर्व में कहे गए पूर्व में आया था ना तरद गीता शास्त्रम इसे तस्व शब्द का प्रयोग कर दिया की इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन संक्षेप में परम प्रयोजन संक्षेप में परम प्रयोजन क्या है हेतुक से संसार से अत्यंत उपरम कारण सहित संसार की अत्यंत निवृत्ति रूप मोक्ष है तो इसका क्या है मोक्ष और मोक्ष कैसा मोक्ष कैसा है कारण सहित संसार की अत्यंत उपृति रूप मोक्ष है मतलब कारण सहित संसार की अत्यंत निवृत्ति हो जाए संसार की निवृत्ति हो जाए और उसके कारण की भी निवृति हो जाए संसार का कारण क्या अपना अज्ञान हाँ संसार मतलब संसार का संसार का बंधन संसार का क्या मतलब है संसार का हाँ, कि कारण संसार के बंधन की अत्यंत निवृत्ति रूप या कारण सहित संसार की अत्यंत निवृति रूप मोक्ष लग जाएगा निःश्रेयस किसे कहते हैं तो उसकी ये है संसारक अत्यंतरम लक्षण ये मोक्ष है आपका त्या क्या तथ तस्तः क्या लेना है निश्रेयस तस् क्या लेना है और वह निश्रेयस् कैसा निःश्रेयस कारण सही संसार की अत्यंत निवृति रूप निःश्रेयस् सर्वकर्म संसार्थ की सर्वकर्म त्यागपूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म से होता है आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म का अर्थ होगा निवृत्ति रूप धर्म आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म का क्या अर्थ हुआ निवृति रूप धर्म और आत्मज्ञान निष्ठा का अर्थ है पर निवृत्ति या ज्ञान योग आत्मज्ञान निष्ठा का क्या निवृत्ति या ज्ञान योग हाँ तो ज्ञान योग रूप आत्मज्ञान निष्ठा कर तोगा होगा निवृति अथवा ज्ञान योग, योग है तो ध्यान देना कैसे किससे होता है कि निवृति रूप धर्म से होता है अथवा ज्ञान योग से होता है और उसके पहले क्या करना पड़ेगा तो सर्वकर्म त्यागपूर्वक पूर्व में क्या होना चाहिए सभी कर्मो का त्याग क्या होना चाहिए यह संन्यास त्याग में संन्यास पद है और वह मोक्ष सभी कर्मों के त्याग त्यागपूर्वक निवृत्ति रूप धर्म से होता है या वह मोक्ष सभी कर्मों के त्याग पूर्वक ज्ञान योग रूप धर्म से होता है ठीक है होगा ज्ञान योग से और कैसा ज्ञानी योग सभी कर्मों के त्याग पूर्वक सभी कर्मों के संयास पूर्वक जो निवृति रूप धर्म होगा उसी से क्या होता है मोक्ष होता है फिर गीता शास्त्र में प्रवृति रूप धर्म को क्यों कहा कर्म तो प्रवृति रूप धर्म है तो कहते हैं कि वो अंतरकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी है तो परम्परे उसका मोक्ष में उपयोग है और मोक्ष में साक्षात तो योग किसका है ज्ञान योग का तथा इमम एवं गीता शास्त्र में उद्देश्य इम गीता उसी प्रकार इम गीता शास्त्र में उद्देश्य इसी गीता शास्त्र को ही उद्देश्य करके या इसी गीता शास्त्र को ही लक्ष्य करके श्री भगवान ने ही कहा है भगवता एवं अनुगीता सुतम श्री भगवान ने ही अनुग्रीता में कहा है महाभारत के एक भाग को अनुग्रीता देते हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है वैसे अनुगीता भी महाभारत का एक छोटा सा भाग है तो अनुगीता में कहा है अच्छा क्या कहा है सुपर्याप्ता ब्रह्मणा परवेदने ब्रह्मणा परवेदने एक अर्थ है कि पदवेदने का अर्थ है यहाँ पर स्वरूप साक्षात्कार ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए क्या ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पद अर्थ स्वरूप कि ध्यान देना ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए सर्मा सुपर्याप्त वह धर्म में सुपर्याप्त है कौन सा धर्म निवृत्ति रूप धर्म में कौन सा धर्म है हाँ ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने में वह निवृत्ति रूप धर्म में सुपर्याप्त है निवृत्ति रूप धर्म का अर्थ हुआ ज्ञान निष्ठा धर्म या तो ज्ञान योग ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने में वह ज्ञान योग पर्याप्त है ज्ञान योग से क्या होता है ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होता है पर्याप्त तो कहा है इसका मतलब और किसी की आवश्यकता नहीं है लग जाएगा किय उत्तम चाकि तत्रयु अन्य उत्तम चाकिम का अर्थ कर लेना और तत्रयु अर्थ वहां पर ही अन्य उत्तम अर्थ अन्य विषय भी कहा गया है तत्र उससे ले लेना उसी महाभारत में है? या उसी अनुगीता में कि उसी महाभारत में अन्य अन्यदिम अन्य विषय भी कहा गया है ये सेन अनुगीता गीता प्रेस से मिलती है गीता पंचरत में ऐसी नाम की कोई पुस्तक है, तो है? तो उसी में अनुगीता है और तो अनुगीता उसी में दी हुई है दिया है उसमें गीता प्रेस से ले सकते हो वहाँ देखना यह नय वाला है या नहीं देख के पताना तत्रुक्तम उसी महाभारत में अन्य विषय कहा है अन्य भी कहा है अन्य क्या है अन्य विषय का अर्थ करना ठीक नहीं है तत्व अन्य भी उक्त उठता वहां पर अन्य वचन भी कहा है अन्य से क्या लेना अन्य वचनम विषय वही है पर वो भिन्न वचन के द्वारा कहा गया अन्य वचन भी कहा है क्या वचन है नयु धर्मी की जो धर्माचरण नहीं करता है जो धर्म नहीं करता है क्या ना अधर्मी और अधर्म नहीं करता है ना चय भी सुधाशु ना है ना करना शुभ और अशुभ दोनों के साथ है कि जो शुभ जो शुभ नहीं करता है और अशुभ भी नहीं करता है शुभ नहीं करता है और अशुभ भी नहीं करता है फिर तो करता तो कुछ नहीं है फिर किंचिंत न कि कुछ भी चिंतन ना करते हुए कुछ भी चिंतन ना करते हुए तूषणी करते है चुपचाप एक आसने लीना सात एक आसन आसन करते आधार आधार से लेना यहाँ पर सर्वाधार है कि जो सबके आधार परमात्मा में लीन रहता है सब के आधार परमात्मा में लीन रहता है दोबारा देखेंगे यहा, करते जो यह मैं सबसे पहले करना कि जो व्यक्ति कि जो व्यक्ति जो ज्ञानी कह सकते हैं कि जो ज्ञानी ना धर्म करता है जो ज्ञानी धर्म नहीं करता है अधर्म नहीं करता है शुभ नहीं करता है और अशुभ नहीं करता है किंचित अचिंतन कुछ भी चिंतन न करते हुए तुष्णीम कि चुप रहते हुए कुछ भी चिंतन न करते हुए चुप एक आसन का है एक आधार मतलब सबका एक आधार कौन है परमात्मा का कि एक सर्वाधार परमात्मा में लीन रहता है किसमें लीन रहता है परमात्मा में, में लीन बना रहता है परमात्मा में स्थित बना रहता है तो परमात्मा में लीन होने का मतलब क्या है ज्ञान युग में है ना परमात्मा में लीन रहता है आगे ये या है ना तो फिर ऐसा करना कि वह मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा कर लेना क्या वह मोक्ष को प्राप्त करता है हाँ। कुछ करना नहीं है बस एक परमात्मा में स्थित बने रहना है तो ये कौन ऐसी स्थिति में पहुंच पाएगा जो पहले धर्माचरण करके जिसके अंताकरण की शुद्धि हो गई है जिसने खूब साधना किया है ज्ञान योग के अभ्यास से जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है वो ऐसा रहता है, है? अच्छा तो पहले उपयोग है कर्मों का धर्म का पहले उपयोग है बाद में उपयोग नहीं है आगे देखना ज्ञानम सन्यास लक्षणम सन्यास लक्षणम में यहाँ पर दूबरी समास है कि यस्य संसणम लक्षणम यस तद सन्यास लक्षणम सन्यास लक्षण है जिसका उसे कहते हैं सन्यास लक्षण सन्यास लक्षण किसका है ज्ञान का ज्ञान का लक्षण है संन्यास और सन्यास से यहाँ पर भाष्यकार के अनुसार लेना है तो सर्व कर्म संन्यास काम क्या ठीक है सन्यास से यहाँ पर क्या लेना है सर्व कर्म क्या okay. और सर्वकर्म त्याग ये चतुर्थ आश्रम में ही संभव है ऐसा भी भाष्यकार आगे कहते हैं सर्वकर्म त्याग कहाँ संभव है सन्यास आश्रम में संभव है ऐसा तो आगे सब आएगा आपका हाँ गृहस्थ में संत हुए हैं वो तो हुए हैं हाँ लिया नहीं है बात ठीक है नहीं लिया तो है बल शंकराचार्य तो ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा ऐसा तो नहीं है वो तो ऐसा मानते है उन्होंने यही माना है कि जो ऐसा आपको बताएंगे उन्होंने कहीं पर लिखा है कि गृहस्थ को कभी ज्ञान हो नहीं सकता है और सन्यासी कभी ज्ञान से नहीं हो सकता ऐसा भी लिखा है शंकराचार्य ने नहीं सन्यास नहीं नहीं आश्रम से ही है शंकराचार्य का क्योंकि सर्वकर्म त्याग जो वैदिक कर्मों का त्याग यदि सन्यास से पहले कर दिया जाएगा तो प्रत्युवाय का भाग्य होगा पाप लगेगा नहीं यहाँ तो शंकराचार्य तो को तो वही लेना है चतुर्थ आश्रम वाला ही लेना है किनको लेना है ज्ञानेश्वरी मैं नहीं जानता हूँ इन्होंने तो वही लिया है लेकिन वैसा संभव तो है नहीं क्यूँकी उपनिषद ऋषि जो है ना मतलब इसलिए रामानुजाचार्य ने क्या है कि ज्ञान का अधिकारी सभी को माना है ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थान प्रस्थ सबको ज्ञान का अधिकारी माना है राम्ण॥ रामानु रामानुजाचार्य ने बल्लभाचार्य ने इन वैष्णव आचार्यों ने सबको ज्ञान का अधिकारी माना है किसी भी आश्रम में रहते ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्त होता है ये माना है शंकराचार्य का तो आग्रह है कि सन्यासी को ही ज्ञान होता है उन्होंने मैं लिखा दूंगा लिखा है कि गृहस्थ को ज्ञान हो नहीं सकता है सन्यासी का भी ज्ञान से चु तो हो नहीं सकता है इसी पंक्तियाँ भी शंकराचार्य की है संसण को याद कर सन्यास लेकर वे वेराम श्रवण करना चाहिए ये उसका अर्थ है तो इनका वैसा है सिद्धांत तो जबकि इसीलिए दूसरे लोग इससे सहमत नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को ज्ञान हुआ है बहुत लोग मुक्त हुए हैं वो सन्यासी नहीं थे तो ज्ञान के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है ये है कि सन्यास आश्रम में दूसरा प्रपंच कम हो जाता है तो ज्यादा समय मिल जाता है चिंतन करने के लिए इतना लाभ है लेकिन आजकल संन्यास में और ज्यादा प्रपंच बढ़ा लिया है लोगो ने ना। ना। ना। ना। ना। बड़ी गृह हो गई तो इसी है तो ये शंकर ऐसा मानते हैं है, है ना शंकर ऐसा मानते हैं अच्छा ऐसा भी बहुत है शंकर का इसमें बहुत आग्रह भी उनका इसमें है तो यहाँ पर सन्यास है सन्यास सन्यासन्यास लक्षण सन्यास लक्षण सन्यास किसका लक्षण है ज्ञान का और सन्यास से क्या लेना है तो सर्व कर्म सन्यास क्या लेना है हाँ तो सर्वकर्म सन्यास लेना है और वो सन्यास, आश्र में सन्यास आश्रम में ही संभव है है ना सर्वकर्म त्याग आश्रम में संभव पहले नहीं कर सकते है अच्छा करने से काफी क्या नहीं स्मृति का है ज्ञान मतलब ज्ञान हाँ शुद्ध हाँ, को ज्ञान नहीं देना चाहिए के रही है। तो ने किया है अब नंत उत्तम अर्जुनम अर्जुना यहाँ कहा करके गीता शास्त्र क्या अंत्य अंत में यहाँ गीता शास्त्र में भी अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है अर्जुन के लिए भगवान ने हाँ इस गीता शास्त्र में भी अंत में अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है तो जो सरुकर्ण संन्यास पूर्वक इनका ज्ञान है ना उसको अन्य आचार्य नहीं मानते हैं तो इनका बहुत आग्रह है इनके अनुयायियों का तो तो उपनिषद में जितने ऋषियों का नाम है वो सब, सब गृहस्थ ऋषि है ना उनको ज्ञान ये तो उनको अज्ञानी मानना पड़ेगा वो जब अज्ञानी है तो ये कितना पॉप होगा उनको मानना है वैसा ये है तो आपके सब बहुत बातें लिखते है लोग देखना तो गी इस गीता शास्त्र में भी अंत में अर्जुन के लिए कहा है अर्जुन के लिए किसने कहा है श्री कृष्ण ने क्या सर्वधर्मान परिच्य माने कम शरण कर सर्वधर्मान नकार है अच्छा हमारे में नहीं दिया है कि सभी धर्मों को छोड़कर धर्मांत लेना है यहाँ पर प्रवृत्ति रूप धर्म शंकर भाष्य के अनुसार सभी धर्मों को छोड़कर सभी प्रवृत्ति रूप धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाए। तो यहाँ भी क्या है सर्व कर शंकराचार्य करते ज्ञान कर किया है मधुसूद सरस्वती इसको नहीं मानते मधुसूदन सरस्वती तो लिखते है शंकराचार्य ने इसका ज्ञान में, में उपसंहार माना गीता का ठीक है अहमद सूदन सरस्वती कहते हैं कि स्पष्ट मामेकम एक वृद्ध श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है तो गीता का तात्पर्य तो भक्ति योग में है ज्ञान योग में नहीं है पर भाष्यकार ने ज्ञान योग में तात्पर्य माना है तो क्यों गये बराका कि हम बरा से हम बेचारे इसको क्या समझें? ऐसा कह करके उन्होंने असहमति व्यक्त किया है शंकर भाष्य से की हम क्या समझे मतलब अपना निष्कर्ष बता दिया भक्ति योग में तात्पर्य है भाष्यकार ने ज्ञान योग में जो तात्पर्य तो ऐसा कह करके असहमति व्यक्त कर दी मतलब कैसा सम की और वेदांचार्य तो को तमसी बुद्धि का उदाहरण लिखते हैं अधर्मम धर्म मिथि या क्या है अधर्मम धर्मि मन्य थे तमसाग्रता सर्वापरीता बुद्धि साकार जो अधर्म को धर्म मानती बुद्धि और जो तमोगुण को आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सभी अर्थों को विपरीत जानती है वह बुद्धि तामसी है तो इस स्पष्ट रूप से शरण कहने पर भी उसको ज्ञान करना, ज्ञान भी का ये हो ने दिखा है लोकमान तिलक सबसे आगे जाते हैं बोले ना ज्ञान न भक्ति दीता गता किसने है? हैं कर्म तो अर्जुन ने क्या किया इतना उद्देश्य सुन में लोकमान तिलक पैसे अर्जुन ने जो किया है उसी को देख लो आप तो उनका अपना अलग व्याख्यान है <laughs> और दूसरे आज्ञा कहते हैं कि जो है ना भगवान की आज्ञा का पालन करना ही परम भक्ति है तो भगवान ने उनको युद्ध में लगाया भगवान की आज्ञा का पालन करना भक्ति है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है भक्ति तो है तस्मात सर्वे सुखा उस मामल उसमत तुम तो भगवान की आज्ञा का पालन किया करीसिया वचनों तो में आपके वचनों का पालन करूँगा तो सबका अपना अपना है प्रसंगानुसार देखते रहना यहाँ तो शंकर भाषा पढ़ाना है कुछ एक आधी बात दूसरे भी कहीं हम बता देंगे ये और रामानुज भिन्न भिन्न अलग अलग दो व्यक्ति का मत एक ही है रामानुज के ग्रंथ जो है वैधुषपूर्ण है रामानंद के सुबोध है रामानंदाचार्य के ग्रंथ सरलता से विषय समझना है तो अच्छा है दिमाग की खुजली निकालना है तो रामानुजाचार्य के ग्रंथ हैं उसके सामने शंकर भाष्य कुछ भी नहीं है शंकर वास्तव कुछ भी नहीं है रामानुजाचार्य के ग्रंथों के भाष्य के सामने कुछ भी नहीं है सबको उलट पलट करके खंडन कर दिया रामानुजाचार्य ने उनका ग्रंथ ज्यादा कठिन है शंकर भाष्य से वो ज्यादा विद्वान थे और शंकर भी बहुत अच्छा है और शंकराचार्य भी बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े तार्किक थे किसी से कम नहीं थे और प्रथम आचार्य शंकर ही है उनकी महिमा भी अपनी जगह बहुत है देखेंगे लौकी कुंड रूप धर्म मोक्ष के लिए है क्या किसके लिए है अभ्युदय के लिए अभ्युदय के लिए होने पर भी अभ्युदय <Ella> <T lymphema> तो के लिए कौन है प्रवृति रूप धर्म यह प्रवृति लक्षणों धर्मो अभ्युदयार्था अभी कि जो प्रवृत्ति रूप धर्म अभिवेद के लिए होने पर भी प्रवृत्ति रूप धर्म मोक्ष के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है अभिवेद के लिए जो प्रवृत्ति रूप धर्म मोक्ष के लिए होने पर भी वर्ण आश्रमान उद्देश्य की वर्ण और आश्रमों को उद्देश्य करके विधित है मतलब अमुक वर्ण वाला अमुक कर्म करे है ना अमुक वर्ण वाला अमुक कर्म करे अष्ट वर्षम ब्राह्मणम उपनियत आठ वर्ष वाले ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करें उसका उसे वेदाध्यन कराएं ऐसा अधिक वर्ष में भी को उपनयन करें ऐसा अलग अलग सबके लिए बताया है तो हर वर्ण के लिए अलग अलग कार्य बताए हैं शास्त्रों में और हर आश्रम वाले के लिए अलग अलग कार्य बताए गए हैं तो प्रवृत्ति रूप धर्म सभी का अलग अलग है और कुछ धर्म सबके लिए सामान्य जैसे सत्य भाषण है प्रथम से उप्रति समय यह सबके लिए है कि जो प्रवृति रूप धर्म में अब विदय के लिए होने पर भी वर्ण और आश्रम को उद्देश्य करके विधित होता है कौन विहित होता है पवित्र रूप धर्म है ना विहित होता है सह देव आदि स्थान प्राप्ति हेतु अपी सन देव आदि स्थान देव का स्थान आदि से ले लेना है आपको और जो है ना न गर्व सुन्नर देवताओं में भी कई जातिया है सिद्ध देवताओं में भी कई कुटिया है कुछ सिद्ध कहे जाते हैं कुछ यक्ष कहे जाते हैं अलग अलग हैं। तो देववादि के स्थान क्या है स्वर्ग आदि लोग देववादि के स्थान कौन है कि स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु कौन है प्रमुख धर्म कौन है हाँ स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी अब है तो स्वर्गाली लोगों की प्राप्ति का हेतु लेकिन इसका मोक्ष में भी उपयोग है मोक्ष का भी हेतु होता है कैसे तो बताते हैं फलाभिन्धि वर्जिता ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीमाना शत्रुशुद्ध है भगवती की फलाभि संधि वर्जिता का अर्थ है कि फल कामना छोड़कर या फले छोड़कर क्या अर्थ हुआ फल्छा फल्छा छोड़कर ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाने का फल्छा को छोड़ कर कैसे किए जाने पर बोलो फल की इच्छा नहीं है जो कर्म हम कर रहे हैं कि वो भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं कि फल की इच्छा छोड़ करके ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है कौन अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है बोलो प्रवृत्ति धर्म है ना वही फल इच्छा को छोड़ किया जाएगा ईश्वरपण बुद्धि से किया जाएगा ईश्वरपण बुद्धि से करेंगे उससे हम फल उसका चाहेंगे नहीं है ना ये भाव रहेगा कि यह कर्म है शुभ कर्म है शास्त्र सम्मत कर्म है तो शास्त्र क्या है भगवान की आज्ञा रूप है तो भगवान की आज्ञा से ये काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं किसी को भी कोई वस्तु दे रहे हैं तो भगवान को दे रहे हैं तो भगवान की भी वस्तु भगवान को दे रहे हैं तो बहुत पवित्र भाव से किया जाता है भगवत बुद्धि कर गए है ये फलाभि संधि छोड़कर ईश्वरपण बुद्धि से और उसकी माना करते अनुष्ठान करने पर या करने पर अंताकरण की शुद्धि के लिए होता है अंताकरण की शुद्धि के लिए कौन होता है प्रवृत्ति रूप समी लगेगी और अंतरण शुद्ध अंताकरण में ज्ञान होगा शुभ अंताकरण में क्या होगा इस प्रकार ज्ञान योग में सहायक बन जाता है प्रवृत्ति रूप धर्म आपने रामानुज रामानंद को पूछा था तो दोनों का सिद्धांत एक ही यह सिद्धांतों में भेद नहीं है दोनों के सिद्धांत एक है और दोनों ही अच्छे है कि रामानुष के ग्रंथों में गहरायु बहुत ज्यादा है समकालीन नहीं नहीं रामानंद बाद के हैं रामानुष पहले के हैं। शंकर के बाद रामानुज हुए हैं और आचार्य उनके और भी बाद के हैं। है रामानंद तो काफी बाद के हैं। दोनों के सिद्धांतों में भेद नहीं है दोनों को ग्रंथ भी उपलब्ध है तो जैसे शंकराचार्य का उप, जो उपकार पूरे हिंदू समाज में है हिंदू समाज पूरे हिंदु समाज पर शंकराचार्य का उपकार है उन्होंने क्या किया है बहुत का निराकरण करके वैद्य मत की स्थापना की है तो तो इसलिए क्या है सभी वैदिक हिंदू समाज में उनका सम्मान है शंकराचार्य का और वैसे ही रामानुज का सम्मान भक्ति मार्ग के सभी संप्रदायों में है कि की उन्होंने भक्ति पक्ष की प्रतिष्ठा की है भक्ति पक्ष की प्रतिष्ठा करने वाले प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य है था किया था ना। किसका तो का हाँ कुमारिल ने भी खंडन किया शंकर के पहले कुमारिल ने खूब खंडन किया है उदयनाचार ने भी खूब किया है तो शंकर का काम तो और कुमार ने आसान किया है कुमारिल भट्ट ने बहुत बहुत किया है चलिए आगे देखेंगे शुद्ध सत्व से तो शुद्ध अंताकरण की शुद्धि के लिए कौन होता है प्रवृत्ति रूप में अब आगे बताते हैं की और शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य को शुद्ध सत्व से सत्वकार है अंताकरण या बुद्धि की शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य को क्या यहाँ पर शुद्धम सत्वम शुद्धम सत्वम अंताकरण ये शुद्ध अंताकरण है जिसका ध्यान लेना अंताकरण की अशुद्धि क्या है ये आपका रज और ये जितना मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सभी कैसा है त्रिगुणात्मक है ये कैसा है, है. ये, ये? त्रिगुणात्मक है तो अंतःकरण त्रिगुणात्मक है तो अंतःकरण की अशुद्धि क्या है रज और तम। रज और तम तो अंतःकरण की शुद्धि का होता है? रज और तम से रहित होना जीते जी मतलब अंतःकरण त्रिगुणात्मक है रज और तम से तो रहित सर्वथा नहीं होगा लेकिन रजोत्तम को बहुत छिण किया जा सकता है सत्य को बढ़ाया जा सकता है रजतम को छिण किया जा सकता है ये ध्यान रखना तो रजोत्तम ही अंताकरण की अशुद्धि है कि शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य को ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा कि ज्ञान निष्ठा की, की योग्यता मतलब ज्ञान योग की योग्यता क्या कहेंगे ज्ञान योग की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ध्यान देना ज्ञान योग की योग्यता जिसमें होगी ज्ञान योग की ज्ञान योग का मतलब ज्ञान ज्ञान योग का क्या अर्थ है ज्ञानवयोग योगा ध्यान रखना ज्ञान योग ज्ञान निष्ठा का अर्थ है ज्ञान योग ज्ञान योग का अर्थ होता है ज्ञान तो ध्यान देना जिसको अंताकरण जिसका शुद्ध है उसी को ज्ञान होगा तो ज्ञान योग की योग्यता किसमें आएगी जिसका अंताकरण शुद्ध होगा और ज्ञान योग की योग्यता आने पर क्या होगा ज्ञान हो जाएगा ना अच्छा तो अंताकरण शुद्ध किस हुआ है प्रकृति रूप धर्म से तो ज्ञान योग की योग्यता भी किसके द्वारा आएगी हाँ योग की योग्यता आने पर ज्ञान उत्पत्ति होगी और ज्ञान उत्पत्ति होने से क्या होगा मुख्य और शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य को ज्ञान mm -hmm. निष्ठा की योग्यता ज्ञान निष्ठा के योग्यता की प्राप्ति के द्वारा लव या ज्ञान योग्य की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति हेतु ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने से ज्ञान की उत्पत्ति कब होगी जब ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी तब क्या होगा ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु वही हुआ जो पहले बताया ना क्या है कि ज्ञान की उत्पत्ति का का हेतु हेतु होने से मोक्ष भी संभव होता है ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु कौन तो फिर मोक्ष का हेतु कौन बनेगा और के मोक्ष का हेतु कौन होगा और परम्परिया तो कैसे हुआ कि प्रवृत्ति रूप धर्म से अंत शुद्ध सत्य होगा शुद्ध सत्व होने पर क्या होगा ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी होगा ज्ञानोत्ति पर क्या होगा, होगी। होने क्या होगा? होगा। इस प्रकार जो कर्मयोग है प्रकृति रूप धर्म है वो सर्वथा दर्थ नहीं है उसका मोक्ष में उपयोग है क्या शुद्ध सत्व से और शुद्ध अंतरकरण वाले मनुष्य को ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने से कौन ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु और कैसे वाक्य के अनुसार बोलना ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष का हेतु होता है है ना किसके मोक्ष का हेतु होता है शुद्ध अंतरण वाले मनुष्य के तो और कैसे किसका हेतु होने तो से लग जाएगा शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य के है ना ना और तो वाले मनुष्य के ज्ञान निष्ठा की, की नातुत्व या मोक्ष का हेतु भी संभव होता है ठीक है कौन प्रवृति रूप धर्म क्या इसका फिर वाकया कैसा करना और प्रवृति रूप धर्म और प्रवृत्ति रूप धर्म शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य के ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान का हेतु होने से मोक्ष का हेतु भी संभव होता है या शुद्ध प्रवृत्ति रूप धर्म शुद्ध अंतरण वाले मनुष्य में ऐसा भी लगा सकते हैं लग आगे देखिए तथा इमर्थम अभिसंध है और वैसे इमिसंध है इस अर्थ को ही ध्यान में रखकर इस अर्थ को ही ध्यान में रखकर भगवान कहेंगे आगे कहेंगे क्या ब्रह्म यादाय कर्माणी संयम दत्वा करो आगे पद्म पत्र निवा पत्र मत क्या ब्रह्म याद आय कर्माणी संयम दत्वा करोटिया की ब्रह्म में जो आसक्ति छोड़ करके और तो ब्रह्म कर्म जो कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित होकर करता है वह पाप से लिपायमान नहीं होता है जैसे जल में कमल का पत्ता लिपायमान नहीं होता है जो आसक्ति को छोड़े और परमात्मा में, कर में कर्मों को अर्पित करके करे ब्राह्मण याद आए कर्माणी की ब्राह्मण कर्मण याद की परमात्मा में कर्मों को अर्पित करके परमात्मा में कर्मों को हाँ कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके करे तो कोई वो व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता है वो कर्म उसके चित्त शुद्धि के हेतु बन जाते हैं योगिना कर्म कुरती संगम तक आत्मशुद्ध है संगम तक आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्ध है अंताकरण की शुद्धि के लिए या आत्मा आसक्ति को छोड़कर की के लिए योगी ही कर्म करते हैं योगी हाँ वो भी कर्म करते हैं तो इस प्रकार अंताकरण की शुद्धि में भी योग है एवं द्वि प्रकार धर्मम यह दो प्रकार का धर्म है कौन सुवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप यह दो प्रकार का धर्म से कि मोक्ष प्रयोजन है मोक्ष जिसका प्रयोजन है अच्छा ऐसा दो प्रकार का धर्म कौन-कौन तो धर्म से तो साक्षात मोक्ष होगा प्रवृति रूप धर्म से परम्परिया होगा लगेगा मतलब मोक्ष रूप प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म क्या होगा मोक्ष रूप प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म क्या अविधेय रूतम परमा तत्व वास्तव परम है परख्द्रम्ने। परख्द्रम्ने। तो परब्रह्म तो एक में होना चाहिए फिर समस्त पर है अविधेय भूतम कर अविधेय भूत अविधेय भूत कर अविधेय मतलब विषय विषय ज्ञान रूप कर् ज्ञान होता है वैसे अविधेय भूत करता है अविधेय कर लेना विषय और विषय गीता का विषय क्या है परमार्थ तत्व वासुदेव नामक परम ब्रह्म इसका विषय क्या है परम ब्रह्म और परम ब्रह्म का नाम यहाँ पर क्या है वासुदेव और वासुदेव परम ब्रह्म कैसे है यह परमार्थ तत्व है कैसे है वास्तविक तत्व परमार्थ तत्व का मतलब क्या है वास्तविक तत्व व्यवहारिक तत्व तो ये जो दिखाई देने वाला संसार है ना और वास्तविक तत्व कौन है ये भगवान है लग गया परमार्थ तत्व ये पंक्ति लगाना प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म तथा विषय विषय भूत या अविधेम्थ वास्व नामक को विशेष रूप से व्यक्त करने वाला अभिव्यंजन क्या अर्थ है व्यक्त करने वाला अथवा प्रतिपादन करने वाला तो ये ये गीता शास्त्र किसको व्यक्त कर रहा है परमार्थ सत्व को और नहीं परमार्थ तत्व तो वासुदेव नामक परक धर्म तो एक वस्तु हो गई ना परमार्थ तत्व तो वासदेव नामक परक धर्म तो एक हो गया और किसका शन कर रहा है दो प्रकार के धर्मों का तो दो प्रकार के धर्म में का प्रयोजन क्या है मोक्ष लगाइए मोक्ष रूप प्रयोजन वाले इन दो प्रकार के धर्मों का क्या खंड कर लेना श्रेय प्रयोजनम इम द्वीप धर्मम क्या मोक्ष रूप प्रयोजन वाले ये दो प्रकार के धर्म तथा अविधेय भूतम तथा विषय परमार्थ तत्व वासुदेव तो नामक परम ब्रह्म का विशेष रूप से, से प्रतिपादन करने वाला या विशेष रूप से व्यक्त करने वाला कौन गीता शास्त्र <laughs> अभिव्यजित कर प्रकट करने वाला या प्रतिपादन करने वाला कौन है ये गीता शास्त्र किसका किसका प्रतिपादन करता है करता दो प्रकार के धर्मों का होने वाला और ये गीता शास्त्र कैसा है तो विशिष्ट प्रयोजन संबंध तथा अविधेय वाला गीता शास्त्र है विशिष्ट प्रयोजन वाला विशिष्ट संबंध वाला और विशिष्ट अविधेय वाला मतलब सामान्य प्रयोजन वाला गीता शास्त्र नहीं है कैसा है ये असाधारण विशिष्ट अर्थ हैं। असाधारण असाधारण प्रयोजन वाला या गीता शास्त्र है तो विशिष्ट प्रयोजन, संबंध और अविधेय वाला अविधेय करते विषय है तो प्रयोजन आप समझिए यहाँ पर यहाँ प्रयोजन क्या है विषय प्रयोजन क्या यहाँ पर तो विशिष्ट प्रयोजन वाला गीता शास्त्र है विशिष्ट प्रयोजन क्या है, मोखे। मोखे वाला है। और विशिष्ट संबंध वाला गीता शास्त्र है तो संबंधा प्रतिपाद्य क्या हो गया दो प्रकार का धर्म तथा परमार्थ तत्व वास्तु नामक परम्रम ये गीता शास्त्र का क्या हो गया प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कौन हो गया गीता शास्त्र में तो ध्यान देना प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक गीता शास्त्र में क्या संबंध हुआ प्रतिपाद प्रतिपादक भाव मतलब विषय और गीता शास्त्र में क्या संबंध हुआ प्रतिपाद प्रतिपादक भाव अथवा अभिव्यन्न अभिव्यंजक भाव क्या कह सकते संबंध हुआ विषय और गीता शास्त्र में विशिष्ट <laughs> प्रयोजन वाला विशिष्ट संबंध वाला और विशिष्ट अविधेय वाला तो अविधे से लेना यहाँ पर विषय अविधेय से क्या लेना है विषय तो बता दिया दो प्रकार का धर्म और वो परब्रम विशिष्ट प्रयोजन संबंध और अविधेय वाला गीता शास्त्र है वाक्यर्थ हो जाएगा <coughs> मोक्ष रूप प्रयोजन वाले ये दो प्रकार का धर्म क्या समय करेंगे और परमार तत्व वासु अविधेयत परमार तत्व वास्तु वाक्यम पर और विषय भूति वार्थ और विषय परमार तत्व वासुदेव नामक परम में का विशेष रूप से वर्णन करने वाला या प्रतिपादन करने वाला विशिष्ट प्रयोजन संबंध तथा विषय वाला गीता शास्त्र है इन्होंने देखो अनुमं चुष्ट में क्या आता है विषय अधिकारी और संबंध अधिकारी को नहीं कहा है तो अधिकारी को उपलक्षण से समझ लेना अधिकारी यहाँ पर कौन हो जाएगा वो शो हो जाएगा भगवान ने अधिकारी को नहीं कहा कि समय कितना होगा हो गया तो घड़ी यहाँ रखना चाहिए अब किसी को वहाँ जाना होता है पार छूट जायेंगे इससे घड़ी हमारे पास रखोग यानी दूसरे विद्यार्थी कला पढ़ने जाते हैं तो सबको पार्ट हो जाएगा जाए। दो बजे कल ही जाते हैं ना तो कल से घड़ी आप यहाँ रखेंगे तो हम आपको पन्ने दो बजे छोड़ देंगे तो घड़ी हमारे पास है नहीं तो हम देख नहीं पा रहे है। हम हैं हम इधर उधर नजर डालते हैं ऐसे टाइम के बिना टाइम के मोबाइल है तो हमारे मोबाइल में टाइम लिखा रहता है ओम पूर्ण मरहून